नमस्कार सहकार रेडियो पर आपका स्वागत करती हूं मैं शिल्पी गांधी जी की 150वीं जयंती के मौके पर हम उनके विचारों रास्ते और जमीनी स्तर पर हो रहे गांधीवादी प्रयासों के बारे में जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं इसी क्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता और अर्थशास्त्री प्रेरणा देसाई ऐसी फोन आरोप हुई बातचीत समाज की आर्थिक संरचना के बारे में गांधी जी के क्या विचार थे और गांधीवादी लोग उन्हें किस रूप में देखते हैं? इसी ऐसी जुड़े कई पहलुओं पर उनसे बात की है पवन सत्यार्थी ने बातचीत के बारे में अपनी राय या कोई सुझाव हो तो आप हमारे YouTube चैनल या Facebook पेज पर कार्यक्रम के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ये चर्चा सुनवाने ऐसी पहले आपको ये भी बता दे की कल इस श्रृंखला के अंत में हम प्रसारित करेंगे मार्क्सवादी सामाजिक कार्यकर्ता और मजदूर बिगुल अखबार के संपादक अभिनव सिन्हा से फोन पर हुई बातचीत गांधीजी और समूची गांधीवादी अवधारणा पर उनके विचार जानने के लिए इस चर्चा को सुनना मत भूलिएगा फिलहाल सुनिए ये बातचीत सरकारी रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार साथियों गांधी जी के विचारों पर आधारित और उनसे जुड़े कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत आज हम बात कर रहे हैं प्रेरणा देसाई से जो कि मुंबई से हैं और अर्थशास्त्री हैं और गांधीवादी राष्ट्रीय युवा संगठन की संयोजिका रह चुकी हैं प्रेरणा जी आपका स्वागत है सहका रेडियो में नमस्कार नमस्कार आपको भी नम... प्रेरणा जी हम चूँकी गांधी जी की एक जयंती अभी पिछले दिनों हुई तो हम एक कोशिश कर रहे हैं सहकार रेडियो के श्रोताओं के लिए कि गांधी को अधिक से अधिक जान पाए अलग अलग तरह के लोग गांधी जी को किस तरह देखते हैं चाहे वो गांधीवादी हो चाहे वो मार्क्सवादी हो या और भी विचारक हो चिंतक हो सामाजिक कार्यकर्ता हो तो एक गांधीवादी के रूप में आपकी पहचान है गांधीवादी अर्थशास्त्री के रूप में लोग आपको जानते हैं तो गांधी जी के अर्थशास्त्र के इर्द गिर्द हम लोग आपसे बातचीत करना चाहेंगे पूरी की पूरी जो गांधी जी की जो सोच थी जिसमें आर्थिक पहलू पर उन्होंने जो भी सोचा था और इस पे क्या काम चल रहा है इस पर हम जाना चाहेंगे लेकिन सबसे पहले आपका परिचय हम अपने श्रोताओं को देना चाहेंगे तो कृपया अपना परिचय आप विस्तार से अगर दे सके तो विस्तार से देने लायक तो कुछ खास नहीं है पर इतना जरूर है की अपने स्टूडेंट दिनों ऐसी ही मैं सर्वोदय विचार ऐसी जुड़ी जी। और चूंकि मैं आज शास्त्र की विद्यार्थी थी और अर्थशास्त्र में ही मैंने अपना करियर भी बनाया तो जैसे मॉडर्न इकोनॉमिक्स पर गांधी जी को बार बार कसना इसमें अपने सवालों के जवाब मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं उसका विकल्प है कि नहीं है इस पर लगातार सस्ते जाने से एक जो विषय पर पकड़ बनती है मैं समझती हूँ वो बनी और विद्यार्थियों युवकों के बीच में काम रहा राष्ट्रीय युवा संगठन युवकों में गांधी विचार को पहुँचाता है आसान शब्दों में किस तरह से अर्थशास्त्र को गांधी के समझा जाए मैं समझती हूं थोड़ा बहुत उस पर पकड़ बनी है तो हम गांधी जी के जो विचार हैं सबसे पहले उसपे बात करेंगे गांधी जी के जो आर्थिक सुधार थे समाज के उसपे क्या विचार हैं गांधी जी ने क्या क्या बातें कही थे मूल रूप से और फिर हम इस तरह ऐसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे प्रेरणा जी आ, तो सबसे पहले तो सरकार रेडियो के मैं सभी दर्शकों को बधाई देती हूँ की आपने इस तरह का कार्यक्रम किया और श्रोता उनको सुन भी रहे हैं गांधी के साथ विडम्बना ये है कि चूंकि उसने उसको हमने फोटो में और रोड में मूर्तियों में बंद कर दिया है दिन रात उसको देखते हैं तो हम सबको ऐसा लगता है कि हम गांधी के बारे में सब कुछ जानते हैं और सच दरअसल में यह है कि गांधी के बारे में हमें से किसी को भी कुछ भी नहीं मालूम है ये विड़म्बना गांधी के साथ आजादी की लड़ाई के दौरान भी रही जिसको नेताओं ने न समझा और हो सकता है गांधी अपने समय के बहुत आगे की बात कर रहे थे ये लोगों को पकड़ में नहीं आया और आज भी लगभग लगभग वही स्थिति बनी हुई है तो ऐसे समय में आप गांधी के अलग अलग, अलग स्वरूपों को समझने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ की गांधी जो है वो एक तरह का पैरेडाइम शिफ्ट है चीजों को देखने का नजरिया जैसे हम हमेशा कहते हैं ना कि पिरामिड को उल्टा करिए क्योंकि आज के पिरामिड में आम जनता जो है वो नीचे के बेस में है और ऊपर में टॉप वन परसेंट है गांधी को समझना होगा तो उस तिकोन का आपको उल्टा करना पड़ेगा तो इस तरह से सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं पर किसी भी नजरिए को मनुष्य के जीवन से लगते किसी भी नजरिए को आप समझना चाहेंगे तो आपको पैरेडाइम शिफ्ट करना पड़ेगा मैं बताती हूँ किस तरह ये होता है आज की तारीख में पैसा जो है करेंसी जो है रुपया जो है जिसको हम कहते हैं बापराना भैया सबसे बड़ा रुपया ये कल्चर इस तरह से पूरे विश्व में फैला है कि हमारा सारा लेनदेन, चाहे वो सामाजिक लेनदेन हो राजनीतिक लेनदेन हो या जो भी लेनदेन हो वो सारे पैसे पर आधारित हुआ है। आप देखेंगे की जो हमारा कहें शिक्षा है वो भी पैसे पर आधारित लेन देन हो रही है मेडिकल जो है उसका भी पैसे के आधार पर लेन देन हो रहा है तो सारा जो हमारा तंत्र है वो पैसे पर आधारित ऐसे में गांधी सौ साल पहले आते हैं और वो कहते हैं कि भाई किसी भी मनुष्य के जीवन के केंद्र में पैसा ना केंद्र में हो बल्कि मनुष्य खुद केंद्र में तो ऐसे जब आप सोचने लगेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हर चीज को देखने का नजरिया आपको बदलना पड़ेगा चाहे वो अर्थशास्त्र हो राजनीति हो नैतिकता हो सांस्कृतिक हो कुछ भी हो तो उस नजरिए से जब हम अर्थशास्त्र को देखते हैं तो बहुत अलग तरह से सारी चीजों को आपको देखना पड़ता है मैं समझती हूँ इस पर अगर हम लोग बात करेंगे तो आगे थोड़ा और साफ होगा जी तो हम फिर गांधी जी की सीखों पर गांधी जी के जो विचार थे उस पर एक एक करके आते हैं और फिर हम उस पे विस्तार से बात करते हैं जैसे कि गांधी जी ने कहा था कि मशीनों का उन्होंने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने का विरोध किया था वो पूरी सोच क्या है उनकी उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए तो जैसे ये बात तो काफी चर्चा में आ चुकी है की गांधी जी ने कभी भी मशीन का फर्ज ऐसी विरोध नहीं किया था वो तो खुद कहते थे की भाई चश्मा भी मशीन है चरखा भी मशीन है आ, जो शरीर जिससे हम अपना जीवन यापन करते हैं शरीर भी एक तरह का मशीन है तो इसीलिए गांधी जी कभी भी मशीन के विरोध में नहीं थे वो इस चीज के विरोध में थे कि मशीन कैसा होगा ये सवाल हमको पूछना पड़ेगा किस काम के लिए है मशीन क्या काम करेगा उसमें से क्या निकलेगा ये सारे सवालों के जवाब आप खोजिए और उसके बाद देखिए की वो मशीन काम आता है की नहीं आता एक बहुत अच्छा उदाहरण पिछले दिनों मेरे दिमाग में आया मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आप देखिए कि शिक्षा का प्रमाण पृथ्वी पूरी पर बढ़ा है सौ साल पहले अगर आप देखेंगे तो तीसरी दुनिया के सो तो कॉल तीसरी दुनिया जिसको कहते हैं उसके साठ सत्तर प्रतिशत लोग पढ़े लिखे हुए नहीं थे अफ्रीका के देशों में नहीं थे चीन में नहीं थे भारत में नहीं थे जहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या है और पिछले साठ सत्तर सालों में इन सब जगहों पर जो है शिक्षा का प्रमाण बढ़ा है Hmm. अब शिक्षा जो है वो पूरे विश्व में एक ही तरह से डिजाइन हुई है hmm. और वो डिजाइन की गई है पूंजीवाद को सपोर्ट करने के लिए आप hmm. ये बात तो मानेंगे ना क्योंकि hmm. शिक्षा में से हर कोई ये चाहता है कि रोजगार उत्पन्न हो hmm. और रोजगार जो है वो आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है वो अप्लाई करना है hmm. तो इसलिए शिक्षा की जो पूरी डिजाइन हुई पूरी दुनिया में वो पूंजीवाद के लिए हुई और पूरा पूंजीवाद का ढांचा जो है वो मशीनीकरण पर है और मशीनीकरण ने ये किया कि इंसान को रिप्लेस करता गया मशीन जितने भी बने आप देखेंगे बड़ी बड़ी मशीनें हैं हाईटेक मशीनें हैं धीरे धीरे चलकर मनुष्य अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आ गया है जिसमें इसके प्रयोग हो रहे हैं कि बगैर ड्राइवर की गाड़ी चले होटलों में सर्विंग का, का काम जो है वो रोबोट करे सारा काम जो है वो रोबोट से हो इस दिशा में हम जो है प्रयोग करते चले जा रहे हैं अब आप ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जिसमें बड़ी संख्या में लोग जो है वो पूंजीवादी वाली अर्थव्यवस्था में अपने आप को फिट करने के लिए पढ़ लिख कर बाहर तो आ रहे हैं पर वो अर्थव्यवस्था उस, उस दिशा में जा रही है जिसमें मनुष्य का कोई काम नहीं रहा है और सारा काम मशीनीकरण से हो रहा है और अब इस बात का अंदाज करिए कि ये गांधी जी ने सौ साल पहले भाग लिया था मतलब इस आदमी को आप जीनियस कहे की क्या कहे जब आप देखिए कंप्यूटर का कोई आविष्कार नहीं था इस तरह का ये जिस तरह का इंटरनेट है या जिस तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका किसी भी प्रकार का आविष्कार नहीं था अगर कुछ हुआ था तो इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने चरम पर था आ, सौ डेढ़ सौ साल पहले जो है वो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था बाप पे और चक्र पे चलने वाली मशीनों का जो है वो आविष्कार होने लगा था और अपने सबसे रोमांटिक एज पर था तो ये है मशीन के बारे में सवाल पूछने का नजरिया कि हम जिस मशीन को उपयोग में ला रहे हैं वो मनुष्य को मदद करने के लिए बनी है कि मनुष्य को रिप्लेस करने के लिए बनी है आ, मुझे लगता है कि एक सवाल यहाँ पर बनता है कि सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ तो इसमें एक, एक सवाल बनता है कि ये अगर गांधी जी ने उस समय ऐसा कहा था तो आ, उसके पीछे कारण क्या था और इस पर सवाल ये भी जुड़ा हुआ है की जैसा कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण ये कहता है कि दिक्कत मशीनों में नहीं है दिक्कत मशीनों के निर्माण में नहीं है या मशीनों के काम करने के तरीके में नहीं है बल्कि दिक्कत उनके मालिकाने का जो स्वरूप है उसमें होता है कि अगर कोई मशीन व्यक्ति का समय बचाती है तो वो तो बेहतर होना चाहिए लेकिन जैसा की गांधी जी ने भी कहा है कि उसको उससे लोगों की बेहतरी होनी चाहिए तो अगर लोगों की बेहतरी के लिए मशीने इस्तेमाल होती है उनका समय बचाती है उनका श्रम बचाती है और वो श्रम बचे हुए श्रम से वो और रचनात्मक कार्य कर सकते हैं तो ऐसे में अगर रोबोट भी आता है तो उसमें दिक्कत क्या है नहीं तो यहीं पर जो है वो जो फर्क पड़ता है मार्क्सिज्म और गांधी के नजरिए में जैसे मैं अक्सर कहती हूँ कि भाई मार्क्स और कैपिटलिज्म में अगर कोई फर्क है जो जैसा आपने कहा की उस कैपिटल का मालिकाना हर चीज होगा ये है जहाँ पर जाकर ये दो धाराएं जो है वो अलग होती हैं पर दोनों धाराओं के केंद्र में जो है वो कैपिटल ही है पूंजी ही है जी। तो ये एक तरह से आप कहिए कि वो अल्टरनेटिव अर्थव्यवस्था नहीं है कैपिटलिज्म का ही एक दूसरा स्वरूप आप कह सकते हैं जिसमें यहाँ आप कहते हैं कि ओनरशिप प्राइवेट की है यहाँ आप कहते हैं ओनरशिप पब्लिक की है मूल में जो है वो कैपिटल है गांधी जैसा मैंने शुरू में कहा की गांधी के मूल में जो है वो मनुष्य है कैपिटल नहीं है अब सवाल ये मैं कहती हूँ कि किसी के जीवन को बेहतर बनाना और किसी के जीवन का समय बचाना ये दोनों एकदम अलग अलग चीजें हैं आज मैं देखती हूँ कि हम लोग कितना सारा समय बचा रहे हैं इतने सारे मशीनों का आविष्कार हुआ है वॉशिंग मशीन बन गए हैं यहाँ से वहाँ जाने के लिए गाड़ियाँ बन गई है फ्लाइट बन गई है और वो जो समय बच रहा है उसका हम कर क्या रहे तो नई पीढ़ी को हम देखते हैं की वो सारे के सारे जो है वो एकदम एक तरह से निठल्लों की जमात पैदा हो रही है जो समय एक्स्ट्रा बच रहा है उस समय का दुरुपयोग ही हो रहा है बजाय इसके कि, कि किसी रचनात्मक दृष्टिकोण से उसको ढाला जाए प्रणा जी कहना चाहती और एक बात और एक बात मुद्दा है कि क्या हम दरअसल में मनुष्य के श्रम को और समय को बचाना हमारा उद्देश्य है क्या मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि मनुष्य के शरीर को भी और मनुष्य के मन को भी लगातार कसरत मिलते रहना लगातार उसका एंगेजमेंट बना रहना ये जरूरी है सभी मनुष्य स्वस्थ रह पाता है आप देखिए लाइफ रिलेटेड जितने भी आपको बीमारियां वगैरह दिखती हैं अगर आप अपने शरीर के श्रम को बचाने वाली होड़ में नहीं लगते उसमें से बहुत सारी चीजों को आप अवॉइड कर सकते तो इसलिए मैं ये नहीं मानती हूँ उल्टा मैं ये मानती हूँ कि ये जो कन्वीनियंस वाला जुमला जो है कैपिटलिज्म ने हमको बेचा है जिसमें बड़ी से बड़ी मशीनों में इन्वेस्टमेंट कैपिटलिस्ट करते हैं आपको ये कहते हैं कि भाई आपका समय बच जाएगा आपका श्रम बच जाएगा आपको सुविधा हो जाएगी ये अगर हमको कुछ करना है तो मैं कहती हूँ की सुविधा के विरोध में कोई आंदोलन खड़ा हो तो मैं उसमें सबसे आगे जाके खड़ी रहूँगा तो इसमें दो तीन चीजें आ रही हैं प्रेरणा जी पहला तो ये कि कैपिटलिस्ट इसलिए मशीनें नहीं लगाता है कि लोगों को सुविधा हो लोगों को का समय बचे कैपिटलिस्ट सिर्फ इसलिए लगाता है कि वो अधिक मुनाफा कमा सके उसको उसको लोगों को रोजगार कम देना पड़े और वो इसी इसीलिए वो बड़ी से बड़ी मशीन लगाता चला जाता है तो जी तो यहाँ पर वो उसकी ये सोच बिल्कुल होती ही नहीं है मैंने जो अगर ये कहा तो नहीं होती है आप हाँ। ठीक कह रहे हैं मैं ये कह रही हूँ कि जुमला इसीलिए तो मैंने कहा जी। कि कैपिटलिस्ट जहाँ इन्वेस्ट कर रहा है जिसमें से वो पैसा निकालना चाह रहा है आखिर उसका उपभोक्ता भी तो चाहिए ना उसको उपभोक्ता कब कन्विंस होगा उपभोक्ता को आपको, आपको भरमाने के लिए उसको आ, जो है एक तरह से मिसगाइड करने के लिए आपको कुछ ना कुछ जुमला तैयार करना पड़ेगा और वही चीज है जो कैपिटलिस्ट करता है सुविधा के नाम पर वो सारे यंत्र बनते हैं वो सारी चीजें बनती हैं, जिसमें से सिर्फ पैसा निकालने का एक जो है कैपिटलिस्ट का होता है ये बात तो मैं आपके सहमत जी दूसरी बात प्रणा जी एक चीज इसी में आपने कहा कि लोगों के पास जो समय होता है वो जो समय बढ़ता है सर वो फिर सही जगह पे इस्तेमाल नहीं होता तो एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो हाड़ तोड़ मेहनत करता है खेतों में कारखानों में इसके बावजूद कि बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई है तो उसके बारे में आपकी क्या राय है और ये बात जब हम बोलते हैं तो हमें फिर मार्क्स याद आते हैं और भगत सिंह याद आते हैं भगत सिंह भी मार्क्स की बात को ही दोहराते हैं कि जनता को वर्ग दृष्टिकोण से लैस होना पड़ेगा जिसमें वर्ग दृष्टिकोण ये कहता है कि समाज के दो वर्गों का आपस में जो हित है वो बिल्कुल विपरीत है हम सबको एक समान नहीं सोच सकते हैं जैसे कि आपने कहा तो आपकी उस बात में जो उस वर्ग की बात नदारत थी जो हार्ड तोड़ मेहनत करता है आपने कहा की लोगों के पास समय बढ़ रहा है और उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं लेकिन बहुत बड़ी आबादी है जो खेतों में हाड़तोड़ मेहनत करती है और उसका उसको फल नहीं मिलता इसके बावजूद की बड़ी बड़ी मशीनें हैं तो उसकी जीवन की बेहतरी की बात गांधी के विचारों में कहा है और अगर मार्क्स और भगत सिंह और ये कह रहे हैं कि वर्ग दृष्टिकोण से लैस हुए बिना हम इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं तो इस बात पे आप क्या सहमत हैं या नहीं हैं? तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप मुद्दी को केंद्र में रखते हैं ना जैसे एक ऐसी कंसेप्ट है की देर इज नो फ्री लंच कहीं भी किसी को फ्री नहीं मिलता है ये पूरा इस कल्पना पर आधारित है की आप एक अगर कमाता है तो एक गवाता है जो आपने कहा कि भाई दोनों के हित जो है वो आपस में टकराते हैं गांधी यहां पर एकदम जीनियस साबित होते हैं या मैं सोचूं कि जिसको ये विन विन सिचुएशन वाली एक जो कल्पना बाहर निकली है वो कहीं गांधी के ही विचार से निकली है कि नहीं है वो समझना पड़ेगा जैसे एक उदाहरण आपको देती हूँ की अहमदाबाद में ये जब भी रूस की क्रांति हो रही थी सत्रह में उसी वक्त में अहमदाबाद में एक मील मजदूरों का हड़ताल हुआ और मिल मजदूरों की हड़ताल की सुलह के लिए सारा जो हैं वो आई इनके पास गांधी जी के पास आई गांधी जी ने एज जैसे उनकी आदत है पहले कहा की भाई सच्चाई का पता करो और सच्चाई का उन्होंने पता लगाया और आ, मिल मजदूर जो हैं वो ज्यादा पगार की मांग कर रहे थे ज्यादा सुविधाओं की मांग कर रहे थे क्योंकि विश्व युद्ध के चलते जो है महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई जो मालिक है वो निश्चित ही ये नहीं चाह रहे थे यहाँ तक हुआ कि उन्होंने कहा कि हम बंबई से मजदूर मंगाएंगे मगर हम इनकी मांगों को नहीं मानेंगे जब फैक्ट फाइंडिंग हुई तब ये तय हुआ कि भई ये कमीशन जो है वो अपना निर्णय देता रहे पर शुरू में जो है हम मजदूरों को पगार बढ़ा कर देंगे और जब ये फैक्ट फाइंडिंग कमीशन अपने फैक्ट देगा तब ये तय होगा की भाई ये पगार बढ़ाना जायज था की नहीं था मजदूरों ने भी इस पर साइन किए और उन्होंने कहा कि हाँ अगर ये कमीशन ये फाइंड आउट करता है कि भाई ये पगार जो आपको बढ़ाकर दिया ये नाजायज था मतलब जायज नहीं था तो हम उतनी रकम जो है वो लौटा दे मतलब आप देखिए कि यहाँ पर वो वाली जो आपकी बात है कि भाई एक से काटकर दूसरे को देना पड़ता है ये बात यहाँ पर करती है अगर हम ये माने की भाई दोनों का अपना अपना पर्पज अलग अलग है जो मिल मालिक जो है जो वेल्थ क्रिएट करता है वेल्थ जनरेट करता है जिसका अपने आप में एक समाज में महत्व है और मजदूर जो उसमें अपना श्रेय दे रहा है उसका अपने आप में महत्व है दोनों जाकर एक इक्विलिब्रियम की परिस्थिति पर पहुंचते हैं जहाँ दोनों को ये लगता है की हाँ ये जाए दोनों का पर्पज अलग अलग होने की वजह गांधी जीनियर्स यहाँ पर आते हैं की वो ये कहते हैं और जहाँ पर वो अलग पढ़ते हैं कैपिटलिज्म से कम्युनिज्म से या किसी भी और अभी तक जो व्यवस्थाएं बनी हुई है ठीक तो उससे अलग करते हैं उसमें वो ये कहते हैं कि आपको शरीर श्रम को और बुद्धि श्रम को बराबर आपको महत्व देना पड़ेगा ये नहीं कह सकते हैं कि जो शारीरिक श्रम है वो कनिष्ठ है और जो बुद्धि श्रम है वो वरिष्ठ है जब आप इन स्वराज पढ़ते हैं तो वो बहुत ही आसान भाषा में इसको समझाने की कोशिश करते हैं की नाई और वकील की कमाई जो है वो समान होनी चाहिए जबकि वो कहना ये चाह रहे हैं कि जो बुद्धि वर्ग है माने जो बुद्धि से कमाता है और जो शरीर से कमाता है उसको बराबर बराबर का हक मिलना चाहिए और जब आप नई तालीम का पूरा देखते हैं या उनकी समाज रचना को आप देखते हैं तो उसमें आप आते हैं कि जो बुद्धि वर्ग है वो भी शरीर श्रम करता है उसके लिए भी कंपल्सरी है शरीर श्रम करना और जो शरीर श्रम करना है उसको अपने श्रम में गुटी लगानी है ऐसा नहीं है कि एकदम बेवकूफ की तरह कोई कह रहा है कि गड्ढे करो और फिर गड्ढे भरो उसका तुमको पैसा मिल जाएगा और वो सुबह में गड्ढा खुटता है शाम में गड्ढा भरता है और उसमें से उसका जो है वो आर्थिक जो भी है यापन हो रहा है तो इसीलिए अगर आप मनुष्य को केंद्र में रखते हैं पूंजी को केंद्र में नहीं रखते तो पूंजी को अगर केंद्र में रखेंगे तो वो रोटी का हिस्सा उतना ही है जो अगर किसी को ज्यादा मिलेगा तो किसी को कम मिलेगा अगर आप मनुष्य को अगर केंद्र में रखते हैं तो हम पाते हैं कि जितने भी घटक हैं उनके सबके अपने होने का पर्पज अलग है और इसीलिए वो एक रोटी का टुकड़ा नहीं है जो आपस में बंट रहा है एक व्यवस्था है जो आपस में एक दूसरे के परस्पर मेहल के साथ एग्जिस्ट है। मैंने कहा कि पैरिडाइम ही शिफ्ट करना पड़ेगा आपको व्यवस्थाओं को सोचने के बारे में हाँ ये आपकी बातचीत कुछ कुछ ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की तरफ आगे बढ़ गई है जो गांधी का सिद्धांत था और जिसे बहुत सारी चर्चा हुई है प्रणा जी तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत और ये जो बात आती है तो ये कौन डिसाइड करेगा कि आ, समाज में डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होना चाहिए और इसमें हाँ। क्या है न की हम लोग क्या करते हैं न की आज की व्यवस्था की दृष्टि से हम गांधी को फिट करने की कोशिश करते हैं और उसमें हम देखते हैं कि वो जम नहीं रहा है जैसे आपने अधिकतम मुनाफे की बात की अब अधिकतम मुनाफे का जो पूरा कंसेप्ट है वो पूंजी पर आधारित कंसेप्ट है जो ये मानता है कि मनुष्य जो है वो स्वास्थ्य उसका पहले आता है और वो हमेशा एक कोई भी सिचुएशन में कोशिश करेगा बिजनेस में कहीं या किसी भी चीज में कहिए उसका खुद का अधिकतम मुनाफा होगा जी। अब ये जो पूरी सोच बनाई गयी है वो केंद्रित पूंजी का अपना जस्टिफिकेशन है अपने एक्जिस्टेंस का जस्टिफिकेशन कि भाई मनुष्य तो ऐसे ही सोचता है जबकि हम देखते हैं कि मनुष्य अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर भी सोचता है और उसके सैकड़ों उदाहरण हमको मिलते हैं पर आप फोकस में आप चर्चा में जो है वो उसी हिस्से को लाते हैं और एक बात मैं कहती हूँ जहां डिस्ट्रीब्यूशन की आप बात करते हैं ना तो कैपिटलिज्म में कही है या पूंजीवाद में कही कम्युनिज्म में कही है आप पूंजी को एक जगह पर इकट्ठा करते हैं मास्ट लेवल पर जी। जी। और फिर आप कहते हैं कि अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन करें अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन करने का कौन तय करेगा की कि किसको कितनी पूंजी मिलनी चाहिए उसके बाद उसके जितने भी विवाद खड़े होते हैं या उसका जो भी हल कम्युनिज्म में गांधी ये कहते हैं की उस लेवल पर पूंजी आपकी केंद्रित ही नहीं होगी तो जैसे जहाँ प्रोडक्शन भी केंद्रित होगा वहीं पर कंजम्शन भी विकेंद्रित होगा और पूंजी जो है वो जनरेट भी विकेंद्रित होगी डिस्ट्रीब्यूट भी विकेंद्रित होगी और क्रिएट भी विकेंद्रित होगी जी तो हम ये बात सही है कि आदर्श समाज वही होगा जो विकेंद्रीकरण को लेकर आगे बढ़ेगा और विकेंद्रीकृत समाज होगा इससे कोई मेरी दो नहीं हो और मार्क्सवाद भी उसी कैटेगरी में समाज को ले जाना चाहता है उसकी परिणत भी वहीं भी होनी है जो साम्यवाद की स्थिति है वहां पर भी स्टेट नहीं रहेगा और चीजें स्वतः स्फूर्त तरीके से विकेंद्रीय तरीके से आगे बढ़ेगी वहां तक पहुंचने में मतलब जो उसका लक्ष्य है उससे कोई असहमति नहीं है लेकिन तरीके में असहमति है और जो वर्तमान की जो आपने बात कही इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं प्रेरणा जी जो आपने कहा इसको क्यूँकी वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूंजीवाद है हम इससे निकल कर तक जाएंगे कैसे तो ये एक बड़ा सवाल है इसको हम छोड़ नहीं सकते मतलब मतलब मैं ये कहती हूँ ना कि इसका तो कितना आसान जवाब जो है गांधी ने खुद अपने जीवन में दिया देखिए कि जो चरखा जिसको चरखे का पूरा अर्थतंत्र उन्होंने बनाया और चरखे को हमने बहुत ज्यादा सिंबॉलिक बना दिया अगर उसके आप प्रैक्टिकल इसमें जाएंगे तो समय ही कितना मिला गांधी जी को कितने समय में दिल के कपड़े को एक चैलेंज खड़ा कर दिया हूँ और ऐसा खड़ा कर दिया कि आप मतलब अब अगर सोचे तो आपको लगे कि भई क्या ही सोच रही होगी आज की मैं अभी अगर सोचूं जैसे पिछले दिनों में हम लोग अपने संगठन में चर्चा कर रहे थे कि भई बेरोजगारी इतना ज्यादा है पूरी वर्ग का ये सवाल है अपने हाथ में तो कुछ भी नहीं रह गया है कैसे करें क्या करें हाँ। मैंने अपने साथियों को ये कहा की क्या हम कुछ ऐसे गाँव तैयार कर सकते हैं जिसमें गाँव के लोग ये कहे की भाई मेरे गाँव में बाहर से साबुन तेल कपड़ा धोने का नहाने का साबुन शैंपू जो है या तेल है खाने का या बाल में लगाने का है वंजन जो है ऐसी पांच सात चीजें हम लोग तय कर लें और हम ये कहें कि भाई हमारे गांव में ये चीजें बाहर से नहीं है हमारे गांव के ही लड़के उसको बनाएंगे और हम ही उसका उपयोग करेंगे इसके लिए करना क्या पड़ेगा जैसे मैं कहती हूँ की भाई सिर्फ प्रोडक्शन को विकेंद्रित करके नहीं होगा आप डिसेंट्रलाइजेशन प्रोडक्शन का करेंगे तो पर्याप्त से नहीं है उसका जो दूसरा हिस्सा है कि कंज्यूमर भी डिसेंट्रलाइज होना पड़ेगा आपको उपभोक्ता का गहन शिक्षण करना पड़ेगा आपको समझाना पड़ेगा कि हमारे गांव के लड़के जो चीज बना रहे हैं चीज हमको ही खरीदनी है ऐसी तो आम रोजमर्रा के जीवन की असंख्य वस्तुएं हैं जो डिस्रलाइज लेवल पर गाँव के गाँव में बनाई जा सकती है और बेची जा सकती है उल्टा अब अगर हम लोग देखते हैं तो पूंजीवाद के केंद्रीय चीजों को बनाने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर पहुँचा है कि सब लोगों को लगता है कि भाई इसमें क्या ही चीजें इस्तेमाल की हुई होगी ये जो तेल हम तक पहुँच रहा है खाने का ये शुद्ध है की नहीं है तो कहती है ये शु है दूसरी कंपनी कहती है नहीं ये तो गड़बड़ है या फिर जिस तरह के दूसरे मिलावटी सामान जो है वो हम तक पहुंच रहे हैं ऐसे में बहुत मैं समझती हूँ एक ऐसी कार्ड जो गांधी जी ने अपने जीवन में काट खड़ी करके दिखा दिया और बहुत कम समय में करके दिखा दिया वो डेफिनेटली ही रेप्लीकेट की जा सकती है और उसी दिशा में अपने को बढ़ना चाहिए तब आप एक वैकल्पिक व्यवस्था ऐसी मजबूत अगर खड़ी करते हैं जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो अपने आप ट्रंबल करने लगती हाँ बिल्कुल प्रेरणा जी मैं इससे सहमत हूँ कि ऐसा हो सकता है लेकिन मार्क्सवादियों का एक की आलोचना होती है आ, गांधी को लेकर के ये जो सोच है उनकी कि ये यूटोपिया ही सोच है यूटोपिया जब कहते हैं किसी चीज को तो आप भी जानती हैं कि उसके पीछे क्या कारण होता है कि हम हम ये सपना देख रहे हैं कि ऐसा हो सकता है लेकिन उस सपने को साकार करने की रणनीति वो कैसा होगा क्योंकि संगठन के बारे में कोई सोच नहीं है जबकि मार्क्सवादियों में संगठन को लेकर अलग अलग बहुत सारी धारणाएं हैं और उनका बहुत फोकस रहता है संगठन पे क्रेडर तैयार करने पे बहुत सारी चीजों पे तो और जो विचार और आचरण की एकता पे बहुत फोकस होता है जबकि हम गांधीवादियों में बहुत बड़े स्तर पर देख रहे हैं कि मैं कई गांधीवादियों से मिला भी हूँ तो वो उनके विचार अलग होते हैं और जीवन का जो तरीका होता है वो एकदम उससे अलग होता है उस से तो वो गांधी जी के जीवन में और गांधी जी के बाद इस सोच को जमीन पर उतारने के लिए जो ठोस रणनीति है वो क्या रही है गांधी जी के समय में भी अगर आप बता सकें और उसके बाद के भी गांधीवादी जो संगठन रहे हैं है, उनका जो सांगठनिक स्ट्रक्चर है या जो इस चीज को जमीन पर उतारने के लिए जो काम है उस पर अगर आप प्रकाश डाल पाए तो हम इसको बेहतर तरीके समझ पाएंगे कि ये कैसे होगा देखिए एक को तो तीन चीजें आपने कही कि जिसको आप यूटोबिया कहते हैं या आदर्श कहते हैं मैं ये कहना चाहूँगी कि ये कोई आदर्श स्थिति है ऐसा मैं नहीं मानती मैं ये मानती हूँ कि आज का जो समस्याओं के समाधान मुझको विचार में मिलते हैं इस विचार को हम इम्प्लीमेंट करेंगे तब हमको लगेगा की देखिये इसमें भी ये कमी रह रही है जिसमें ये शॉर्टफॉन आ रहा है इसलिए कोई विचार से कोई ऐसा मतलब कोई भगवान नहीं है कि जो सारी समस्याओं का आपको हल कर दे तो मैं ये मानती हूँ कि जब इस विचार को जमीन पर उतारेंगे कि अभी तक उस रूप में उतरा नहीं है गांधी जी के पास तो अपने पास समय ही नहीं था गांधी के साथ जितने लोग रहे उनको बात पकड़ में नहीं आई उसके बाद भी कितने लोगों को पकड़ में आई वो हमको मालूम पर वो कोई आदर्श ऐसी स्थिति नहीं वो विकल्प है आज के सवालों के जवाब उसमें मिलते हैं इसीलिए अपने को उस दिशा में जाना दूसरा जैसा की मैं कह रही हूँ की गांधी दरअसल में इतने मौलिक थे इतने ओरिजिनल थे की उनको पकड़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल जाता है तो हो सकता है इसीलिए भी ना उनके समय के लोग उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाए ना कि उनके बाद के जिनको आप गांधीवादी कहते हैं उनको शायद विचार ही पकड़ में नहीं आया या गांधी जी ने जो ये कहा कि भई जो तुम दूसरों को कहते हो पहले अपने जीवन में लागू करो और फिर जो है तुम्हारे बोलने में वो वजन आएगा तुम्हारी ईमानदारी पे लोग भरोसा करेंगे और वो तुम्हारी बात सुनेंगे जो कटनी और करनी में जो अंतर आया तो जो चीज समझ में ही नहीं आई को तुम इंप्लीमेंट कैसे करते हैं जरूर ही बेईमानी भी रही होगी दूसरा ये इसमें कौन ही बना करता है कि गांधी जी का जो आजादी में रोल रहा है और उसके बाद जो सरकारें रही हैं उसने गांधी जी को बहुत बड़ा बना दिया इंसिडेंटली uh, ऐसा हुआ कि गांधी के बाद विनोबा आए जो भी उतना ही प्रखर व्यक्तित्व था विनोबा के बाद जयप्रकाश आए वो भी उतना ही बड़ा व्यक्तित्व था तो एक तरह से प्रशासन विनोबा के होते तक तो ही जेपी के साथ ऐसा ता नहीं हुआ पर होते होते लगातार ही हमको जो है वो प्रशासन का समर्थन के हम चलते रहे तो उसके साथ जो सत्ता के साथ होने के साथ जो बुराइयां हैं वो जरूर ही गांधी में जो लोग मानते हैं उनके साथ भी हुई उनके अपने आश्रम बड़े बड़े बन गए उनके अपने स्वाद उसमें जुड़ गए तो इसीलिए उनसे गांधी विचार को जज नहीं करना चाहिए दूसरा मेरा ये कहना है कि गांधी विचार जो है वो अपने आप में काफी मैं क्या कह गांधी खुद से कह गए कि कोई नया विचार नहीं कह रहे हैं वो सिर्फ उसको देखने का नजरिया नया बता रहे हैं अगर सत्य है प्रेम है करुणा है सहकार है ये सारी ऐसी चीजें हैं जो शाश्वत मूल्य है तो और ये शाश्वत मूल्य में अपना जीवन होता है अगर ये विचार आप दे दें तो वो अपनी जमीन खुद पकड़ लेते हैं तो इसीलिए ये मानना आ, सही नहीं होगा कि आ, ये जमीन पर कैसे उतरेगा या ये कैसे इंप्लीमेंट होगा मुझको लगता है कि जैसे जैसे परिस्थिति विषम होती जाएगी जैसे कि अभी हो रही है अगर आप इस विचार को जिंदा रखते हैं विचार को फैलाने की कोशिश में तत्पर रहते हैं उस दिशा में प्रयोग करते हैं लोगों के सामने उदाहरण पैदा करते हैं तो परिस्थिति जरूर ऐसी पैदा होगी जिसमें आप विकल्प की तरह ठोस विकल्प की तरह लोगों के सामने खड़े होंगे अगर आप वो काम भी नहीं करते हैं तो एक वैक्यूम जो क्रिएट होगा उससे जो केयटिक परिस्थितियां जैसे हम देख रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है वो डिक्टेटरियल फासिज्म की तरफ जा रहे हैं सिर्फ तो भारत में नहीं हो रहा है ये दुनिया भर में हो रहा है की जो राइट विंग जो है वो इस वैक्यूम का फायदा उठा रही है क्योंकि एक ही तरह की आर्थिक नीतियां जो है पिछले सत्तर सालों से पूरे दुनिया में इंप्लीमेंट की गई है ये कोई आश्चर्य नहीं है ये कोई ये नहीं है की भाई ऐसा कैसे हो गया की पूरी दुनिया में इस तरह के नेता जो है वो पैदा हो रहे हैं जिस तरह की राजनीतिक जिस तरह की आर्थिक शैक्षणिक सामाजिक परिस्थितियाँ इस पूंजीवाद के मॉडल ने बनाई जिसमें ऐसी यही पैदा हो सकता या एक ग्यौर पैदा हो सकता था जिसमें अगर आप विकल्प के रूप में नहीं खड़े होते हैं तो फाशिज्म की तरफ मुड़ता है क्योंकि वैक्यूम तो नहीं बना रह सकता जी तो इस वैक्यूम की बात आपने कही और गांधी जी को बहुत बड़ा बना दिया ये आपने बड़ा सवाल एक मेरे मन में था उसको भी आपने सामने लाई आप तो इसपे दो तीन बातें हम लोग अभी हम लोग चर्चा की समाप्ति की दिशा में है परणाजी तो उसपे हम लोग इस तरफ से आगे बढ़े की जो तो दक्षिण पंथ है वो हावी हो रहा है और तो दक्षिण पंथ जो अगर पूंजीवाद की अगर हम बात करें तो ये बात बहुत पहले ही जो वामपंथी विचारको ने घोषित कर दी थी कि जब पूंजीवाद अपने आखिरी अवस्था में पहुंचेगा तो वो बरबर -बर होगा और वो आज हम देख रहे हैं वो फांसीवाद की तरफ जा रहा है और वो दक्षिणपंथी ताकतें हावी हो रही हैं कहीं ना कहीं वो भविष्यवाणी जो है जो ठोस परिस्थितियों के आधार पे की गई थी वो सच साबित हो रही है तो ऐसे में जबकि गांधी ने ये सारी बातें कही थी उस समय औपनिवेश का दौर था और पूंजीवाद इतना अधिक हावी नहीं था जिस तरह से आज तो आज के समय में जब पूंजीवाद ने अपनी जड़ें इतनी गहरी जमा ली है तो फिर गांधी के विचार क्या उसमें कुछ अपडेट हुआ है और जो आपने अभी तक मुझे उस सवाल का जवाब नहीं मिला कि जो भी हुआ पहले वो उसकी बात हम छोड़ दें हम आगे अभी क्या कर रहे हैं वर्तमान में गांधी के विचारों को अगर हम जमीन पे उतारना चाहते हैं इन बदली हुई परिस्थितियों में तो दो चीजें मैं कहती हूँ एक पर जो आपने कहा की पूंजीवाद ने अपनी जड़े जमा दी है और वो जड़े इतनी मजबूत है वगैरह वगैरह जो भी जी हम ये हम ये साफ समझ लिये पूंजीवाद की जड़ें उतनी ही मजबूत है जितनी किसी भी वाद की हो सकती है उखाड़ा जा सकता है अगर आप ध्यान करेंगे तो पिछले 100 डेढ़ सौ साल में पूंजीवाद का क्या स्वरूप था और आज क्या स्वरूप है इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिनल पूंजीवाद जो सोचा गया था तो वो पूंजीवाद वो पूंजीवाद रहा भी नहीं क्योंकि जितनी बार पूंजीवाद में क्राइसिस आई है उतनी बार उस क्राइसिस को रिजोल्व करने के लिए पूंजीवाद ने अपना स्वरूप बदला और जो स्वरूप आज तक बदलता जा रहा है आप देखिए नौ में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए उसके रेजोल्यूशन में जो सोचा गया और उससे जो परिस्थितियां क्रिएट हुई उससे आज दुनिया में जो दबाव पैदा हो रहा है या पर्यावरण के सवाल को लेकर जो दुनिया में दबाव पैदा हो रहा है अगर कोई विकल्प नहीं है तो आज के पूंजीवाद को भी बदलना पड़ेगा इन सारे सवालों के जवाब खोजने के लिए तो इसीलिए पूंजीवाद की कोई जड़ें उतनी गहरी पैठ हुई है ये बात को ही मैं सीधे से खारिज करती हूँ मैं ये कहती हूँ कि साठ सत्तर साल पहले अस्सी साल पहले जो पूंजीवाद था वो आज पूंजीवाद है ही नहीं है आप उसको भले पूंजीवाद कहें पर उसका स्वरूप इतना बदल चुका है कि अगर किसी में मतलब किसी को अगर उसको कहना होता तो किसी और नाम ऐसी पुकार जी अभी पर उसको लोग कहते हैं साम्राज्यवाद पूरी हाँ। हाँ। चरम अवस्था होती है जी तो इसीलिए वो स्वरूप ही पूरा बदल चुका है और वो परिस्थिति के दबाव में बदलता है बदलता रहा है और आगे भी बदला जा सकता है गांधी के विचार आरोप प्रयोग जो है वो कई जगहों पर जिसको कहें कि छोटे छोटे हो रहे हैं क्योंकि जैसा मैंने कहा कि उसको उस नजर से पकड़ पाना है क्योंकि एक तो जो जेपी ने गांधी को जहां ले गए विनोबा जहां ले गए और जो भी उसकी लॉजिकल परिणिति है वो ये है कि आप किसी एक फील्ड में बदलाव करने से बदलाव हो जाएगा ये संभव नहीं है ये हमने दुनिया भर में देख लिया सिर्फ आप अगर आप पॉलिटिकल सेटअप बदल देते हैं और उससे आप माने कि परिवर्तन हो गया गलत साबित हुआ आपने आर्थिक परिपेक्ष बदलने की कोशिश की सिस्टम को कैपिटलिज्म से आप कम्युनिज्म में ले गए और फिर भी देखा कि बहुत सारी समस्याएं हैं वो जहां की तहाँ बनी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी आयाम है मनुष्य के जीवन से मनुष्य को केंद्र में रखकर उन सभी आयामों को आपको एक साथ बदलना होगा साइमल्टेनियसली बदलना होगा जिसको जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नाम दिया। तो एक तो अपने आप में वो चीज ऐसी है कि उसको पकड़ना और उस दिशा में तो अपने आप में थोड़ा और जिसको कहे जमीनी काम की मांग करता है मगर साइमल्टेनियसली जैसे स्वदेशी के विचार पर जो है लोकल टेक्निक और लोकल प्रोडक्शन लोकल इसमें वो बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं बहुत सारी संस्थाएं ऐसी है वर्धा में अगर आप जाते हैं तो उम्र होती है फिर आप देखें कि एक पॉलिटिकल स्वरूप जो है वो लेखा मेढा में उसका प्रयोग किया गया जिसमें गढ़चिरो जिस ग्राम स्वराज के आधार पर प्रयोग होगा तो किस तरह का होगा चंद्रपुर में भी एक जगह है मैं नाम भूल रही हूँ जहाँ पर इस तरह का प्रयोग किया गया राष्ट्रीय युवा संगठन ने खुद तो कई बार जो है वो आज की पॉलिटिक्स में इंटरविन करने के लिए लोक उम्मीदवार के प्रयोग किए इसके अलावा ये अभी जो मैंने बात कही जिसको भी मैं कई जगहों पर पुश भी कर रही हूँ और मैं ये कहती हूँ कि हम कुछ गांव ऐसे तैयार करें कुछ तो जगह ऐसी तैयार करें जिसमें जो गांव ये कहने को तैयार हो कि ये ये पांच चीजें हैं जो हमारे गांव से बाहर से नहीं है हम हाँ, उसको वहीं पे प्रोड्यूस करेंगे अपने गांव के लड़कों को रोजगार देंगे और वो रोजमर्रा की जीवन की चीजें होंगी कोई हस्तकला की चीज या कोई क्राफ्ट की चीज ऐसी नहीं होगी जिसको बनेगी तो गांव में पर बेचने के लिए मुझको शहर ही जाना पड़ेगा तो जहाँ प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों का विकेंद्रीकरण मैंने उत्पादन का भी और उपभोक्ता का भी संपूर्ण विकेंद्रीकरण कैसे हो शिक्षा के स्तर पर आप देखिए कि कई तरह के प्रयोग हो रहे हैं नई तालीम के प्रयोग हो रहे हैं या पंजाब में हम पिछले साल गए थे जहाँ पर एक कॉलेज है जो बाबा रियार की कॉलेज है और जो जो है वो किसी फंडिंग पर आधारित नहीं है ना स्टेट उसको फंड कर रही है ना कोई इंडस्ट्री उसको फंड कर रही है उन्होंने खुद जो है स्वावलंबी कॉलेज जो है उस तरह से बनाया है तो इसीलिए इस तरह के छोटे मोटे बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं और जैसा मैं मुझको लगता है कि परिस्थिति का मांग होगी दबाव होगी होगा तो बहुत सारे लोग अगर विचार पकड़ेंगे तो उन पर अपने आप में इनोवेशन हुआ, अपने आप में लोग जो है अलग अलग तरह के प्रयोग करें। जी तो ये क्या जो बदलाव की जो प्रक्रिया है उसका प्रयास केंद्रीय के तरीके से संभव है हो रहा है या हम ये ही उम्मीद कर रहे हैं कि लोग स्वयं ही करना शुरू कर देंगे और ये जो स्वतः प्रयोग हो रहे हैं उनके भरोसे ही हम बैठे हुए हैं इसमें आपकी क्या राय है? तथ्य क्या है सच्चाई क्या है नहीं आपको विचार तो पहुँचाना पड़ेगा लोगों तक न जैसे मैं सोचती हूँ कि जो हांगकांग में जो प्रदर्शन हो रहे हैं जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं मेरे मन में अक्सर विचार आता है कि क्या उन तक किसी ने गांधी विचार पहुंचाया है क्या अगर पहुँचाते तो उसकी स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई है क्या कि उस दिशा में वो अपने समाज को ले जाएंगे क्या इसलिए विचार तो पहुँचाना पड़ेगा उसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है और उसका केंद्रीय ही प्रयास होगा क्योंकि सबको ये विचार समझ में आता है ये जरूरी नहीं है नहीं। तो इसीलिए इस तरह का कोई संगठन बने इस तरह के नौजवान लड़के लड़कियां तैयार हो जो इस तरह के विचार लोगों तक न केवल पहुँचाए पर इस दिशा में प्रयोग भी करें। उसकी जरूरत तो लगती है अगर देश ही इतना बड़ा है कोई भी ताकत जो है वो बहुत कम पड़ जाती है पर मुझको लगता है की कई लोग हैं जो इस दिशा में प्रयोग कर रहे हैं Uh, uh, एक तरह से मैं कहूं कि ब्लेसिंग इन डिजाइज माने विकट परिस्थिति में भी जो आशीर्वाद के स्वरूप आया है आज का राजनीतिक uh, मैं कहूं परिदृश्य है जिसमें जो लोग केंद्र में आए हैं वो गांधी को चैलेंज करते हैं और जिसकी वजह से आप देखिएगा कि गांधी वाले जितना जवाब नहीं दे रहे हैं उतना गांधी से प्रेरित लोग गांधी के लिए जवाब दे रहे हैं तो मैं समझती हूँ एक तरह से शुभ संकेत है और जो चैलेंज गांधी के सामने खड़ा किया जा रहा है उस दिशा में जैसा मैंने कहा कि आप अगर बनावटी ही गांधी डेढ़ सौ मना रहे हैं जी अभी पिछली बार ही बात हुई कि गई गांधी को मारने वाले भी गांधी डेढ़ सौ मना रहे हैं गांधी का उपयोग करने वाले भी गांधी डेढ़ मना रहे हैं और गांधी को मानने वाले भी गांधी डेढ़ बना रहे हैं जो मजे की बात है गांधी विचार के साथ ये है कि ये विचार अपने आप में जीवित जीत है और जमीन पकड़ लेता है अगर आप किसी बहाने से भी अगर इसको बनाएंगे बनाएंगे तो कोई लड़के होंगे कोई नौजवान होंगे जो खोजना शुरू करें अच्छा सफाई है तो सफाई पर गांधी जी ने क्या कहा सब आप तुरंत पाएंगे की सफाई के साथ गांधी ने जाति व्यवस्था को तोड़ने की बात कही और इसीलिए उन्होंने कहा की भाई सवर्णों को सफाई का इनिशिएटिव लेना चाहिए और जो है वो दलित वर्ग है उसको आपको सम्मान देना पड़ेगा दोनों तरफ से जब बदलाव होगा तभी वो स्थायी बदलाव होगा जी। तो इसलिए मैं मानती हूँ कि एक तरह से एक अच्छी संधि हमको प्राप्त हुई है मराठी में संधि कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं मैं भूल रही हूँ अगर एक अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है हमको की गांधी को हम नए सिरे ऐसी खोजें समझे और जमीन पर उठाए जी तो गांधी जी से जुड़े इन तमाम सारे पहलुओं पे बहुत सारी सहमतियाँ असहमतियाँ हो सकती हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंत में अगर आप कुछ कुछ बातें छूट गई हों जो आप कहना चाहती हों श्रोताओं को तो आप कह सकती हैं दो चीज है जिसका मुझको लगता है कि सारे श्रोताओं को हम सबको ये एहसास करने की जरूरत है जी गांधी जो है वो भारत के संगठन में बचे हुए हैं हमारी संस्कृति में बसे हुए हैं हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में बसे हुए हैं जब हम हड़ताल की बात करते हैं जब रास्ते पर उतरने की बात करते हैं सत्याग्रह की बात करते हैं महिलाओं का सामाजिक जीवन में जिस तरह का एक इंवॉल्वमेंट है और जिस तरह से महिलाएं प्रमुख स्थान पर आई हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी है स्वदेशी की बात है और सहकार की बात है बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसकी हम बात कर लेते हैं पर इस बात को भूल जाते हैं कि गांधी हमारे डीएनए में जो बसे हैं वो ये हैं गांधी भले नाम से ना हो तो इसीलिए एक तो हमको ये बहुत ही गर्व के साथ कहना चाहिए कि राष्ट्रपिता हैं वो सच हैं क्योंकि उनके ही जीन्स हैं जो हमारे लोकतंत्र में आज उनको दिखाई देते दूसरा मैं जो आखिरी बात ये कहना चाहूंगी वो ये कहना चाहूंगी और जो पिछले एक गांधी डेढ़ के फंक्शन में दलाई लामा जी जो हैं, उनके साथ रिन पोछे जी रहे हैं उन्होंने ये बात कही और जो बात सही भी लगती है कुमार प्रसाद जी भी इस बात को बार बार कहते रहे हैं कि गौतम बुद्ध ने अहिंसा की बात सत्य की बात जो है वो भिखुओं तक सीमित रखी थी कि जो साधक हैं, उनके ऊपर ये नियम लागू होते हैं गांधी बुद्ध से एक कदम जाते हैं और वो ये कहते हैं की आम आदमी भी अपने जीवन में सत्य प्रेम अहिंसा करुणा इन गुणों को अगर उतारेगा तो उसको वही बेनिफिट मिलेंगे जो एक साधक को मिलते हैं या जब आ, कुछ क्रिश्चियन गांधी जी के पास आए और उनसे कहा कि भई अपने दुश्मन को दोस्त मानने की कला कैसे सीखी जाए अपने दुश्मन से भी प्रेम कैसे किया जाए तो गांधी जी ने ये कहा कि भई मेरा तो कोई दुश्मन है ही नहीं तो दुश्मन से प्रेम करने का कहाँ सवाल आता है जी तो गांधी जो है मनुष्यता के सांस्कृतिक विकास के क्रम में एकदम आगे खड़े हैं। तो इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि गांधी तो पुराने पड़ गए सौ साल पुरानी बात है उनको मैं ये कहती हूँ कि भाई तो पांच हजार साल या चार हजार साल तीन जितना भी आपको हजार साल लगाना हो मनुष्य के सांस्कृतिक विकास का उसको अगर आप देखेंगे तो गांधी अभी एकदम नए और एकदम आगे की कतार पर खड़े ऐसे जिनका अभी तक जमीन पर प्रयोग भी नहीं हुआ इसीलिए गांधी जो है वो प्रांतीय की कड़ी में सबसे आगे खड़े हुए हमको दिखते हैं जिस दिशा में हमको प्रयोग करने की जरूरत जी तो ये आपकी मान्यताएं हैं और बहुत सारी इस बहुत सारे साथियों के मतभेद भी हैं और बहुत सारी डिबेट है इसमें तो हमने सिर्फ कोशिश की कि एक गांधीवादी कार्यकर्ता गांधी को और गांधी के प्रयोगों को गांधी के विचारों को किस रूप में देखता है और ये हमारे श्रोताओं को तय करना है की कि वो किस निष्कर्ष पहुँचते हैं तो हमसे बात करने के लिए हमसे चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रेरणा जी जी जरूर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपके रेडियो के लिए सारी शुभकामना तो श्रोताओं, गांधी जी की 150वीं जयंती के मौके पर अभी आप सुन रहे थे गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता और अर्थशास्त्री प्रेरणा देसाई ऐसी फोन आरोप हुई बातचीत ये सहकार रेडियो की प्रस्तुति है इस चर्चा के बारे में अपनी राय या कोई सुझाव हो तो आप हमारे YouTube चैनल या Facebook पेज पर कार्यक्रम के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं तो इस श्रृंखला के आखिरी कार्यक्रम के साथ कल फिर मिलेंगे विदा लेने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल या Facebook पेज लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि आप वहाँ भी हम जुड़े रह सके व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर ऑडियो फाइल के साथ आप हमारे कार्यक्रम पा सकते हैं। व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए अपने अकाउंट से 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। और हाँ सहकार रेडियो के संचालन में अपना आर्थिक सहयोग भी दें। इसके लिए लिंक और डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी गई है तो सुनते रहिए सहकार रेडियो फिलहाल दीजिए अनुमति मुझे यानी शिल्पी को नमस्कार